बुद्ध की अनूठी क्रांति भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरु उषो के अमृत प्रवचन एसो सनंतों प्रवचन नंबर 75 भाग एक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 अनिरुद्ध की बहन एक बार भगवान कपिल वस्तु गए उनके शिष्यों में एक स्थिर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 अनुरुध की बहन रोहिणी वहां रहती थी उसके परिवार के सभी लोग स्थिरिर अनुरुद्ध को मिलने आए लेकिन रोहिणी नहीं आई अनुरुद्ध चिंतित हुए उन्होंने अपनी बहन को बुलवाया वह आई भी तो मुंह ढककर आई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 अब स्थिविर अनुरुद्ध की दवा से निन्यानबे प्रतिशत तो ठीक हो गया है लेकिन एक प्रतिशत अभी भी बाकी है यह कुरूप चेहरा आपको कैसे दिखाऊं इसलिए बचती थी आपने बुलाया तो आई हूं क्षमा करें भगवान ने पुनः पूछा जानती हो यह किस कारण हुआ नहीं भनते वह बोली भगवान ने कहा रोहिणी तेरे क्रोध के कारण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 जो अभी तू करुणा कर रही है होश से कर और जो अहंकार अभी तूने ऐसा काम में भूल के भुला दिया है उसे जान के ही त्याग दे और कहते हैं इस बात को सुनते सुनते ही रोहिणी का सारा रोग चला गया तब भगवान ने ये गाथाएं कही आज की पहली चार गाथाएं रोहिणी को कही गई थी पहले तो इस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 लेकिन फिर भी गहरे में फर्क है एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है दिशा में फर्क है उन्मुखता भिन्न भिन्न है जब मन देहोन्मुख होता है तो संसार और जब मन आत्मानुमुख हो जाता है रामोन्मुख हो जाता है तो सन्यास तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि संसारी और सन्यासी बिल्कुल एक जैसा लगे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 फिर भी मैंने कहा मुझे कहो काम तेरा क्या है मैं जब देखता हूं वहीं तू खड़ा है बाहर तो उसने कहा काम मेरा यह है कि जो स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन के लिए आती हैं जब वो भीतर जाती हैं तो मेरा काम है उपेक्षा दिखलाना नजर भी नहीं डालना देखना ही नहीं कि कौन जा रहा कौन आ रहा और जब वो सच धज के बाल ठीक करवा के बाहर निकलती है तो सीटी बजाना यह मेरा काम है ये मेरी नौकरी है।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 इस से दुकान खूब चल रही है क्योंकि स्त्रियों को समझ में एक बात आ जाती है कि अभी गई थी और ये आदमी देखा तक नहीं और अब बाल वाल संवार के बाहर आ रही तो सिटी बजारा वही आदमी तो जरूर सुंदर होकर लौटी स्त्री का सारा आकर्षण रूप में इसलिए स्त्री को बहुत फिक्र नहीं होती नाम की इसलिए स्त्रियां कोई ऐसे बहुत काम नहीं करती जिनसे नाम मिले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 तो वो भी नहीं कहता कि देखो नाहक चापलूसी मत करो मैं तो बुद्धू वो भी नहीं कहेगा पागल से पागल को कह दो कि तुम जैसा जागरूक शांतचित्त आदमी और कहा है वह भी अंगीकार करता है अहंकार के अनुकूल जो पड़ता है वो हम स्वीकार करते हैं। और अहंकार को जो भरता है उसको हम मित्र कहते हैं यद्यपि वह है तो शत्रु क्योंकि वह तुम्हें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 तो तत्ण स्पर्श करना चाहते हाथ में हाथ लेना चाहते हैं गले से गले लगाना चाहते हैं। आलिंगन करना चाहते हैं। जब हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो हम स्पर्श करना चाहते हैं। और जिससे हमारा प्रेम नहीं है उसके स्पर्श से हम बचते मनोविज्ञान ने इस पर काफी शोध की है और उन्होंने पाया है कि लोग जिनसे बचना चाहते हैं अपने बीच और उनके बीच एक खास तरह की दूरी रखते ट्रेन में ही चाहे लोग खड़े कितनी ही भीड़ है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 तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते इसलिए ट्रेन या बस में इकट्ठे खड़े हुए लोग भी इस तरह खड़े होते हैं कि अगर शरीर भी छू रहे हैं तो भी उनके मन नहीं छू पाते वो अपने कुछ कोड़े खड़े होते कम से कम इतना प्रदर्शन तो करते हैं कि हम तुम्हें छू नहीं रहे हैं। अगर छू रहा है शरीर तो मजबूरी हम नहीं छू रहे और हम एक सीमा बांध के रखते तुमने देखा कभी किसी के साथ आप खड़े होकर बात कर रहे